दसम हो गया था तथा तुर्वाध्याय उतरी जीवात्मा स्वरूपे असंग कूटस्थ चैतन्य निश्चित सती कामयितु तुरावा जरादि संबंधो न्या पूर्वाध्याय में नाम रूप जगत मिथ्या उसका विवेचन करके सच्चिदानंद ब्रह्म का निश्चय करने के लिए कहा गया पूर्वोत्तर पूर्वोध्याय उत्तरिति से जीवात्मा स्वरूप का निश्चय हो जाए नाम रूप मिथ्या है सचिद आनंद ब्रह्म स्वरूप जीवात्मा का स्वरूप है वो असंग है कुटस्थ चैतन्य रूप है निश्चय होने पर तो उसमें शरीर के साथ संबंध होने पर ही भक्तित्व है तीनों शरीर के साथ आधात्म को प्राप्त करने पर भक्तृत्व प्राप्त करता है जब नाम रूप जगत को पुस्तक समझ लिया नष्ट हो गया तो भक्ति तो आत्मा में नहीं रहा भोक्ता ही नहीं रहा तो भोक्ता जी काम ही तू इच्छा करने वाला कोई नहीं रहा तो जरा भी संबंध नहीं है, कहते हैं। आत्मानंदोरी अस्मिन जीवात्मधारित शरीरे भक्ता नैवा क्य भक्ता शरीर तो जर कुछ आत्मा भोक्ता नैवासी कौप्य शरीर आत्मादरित आत्मा प्रकरण में जिस प्रकार कहा गया उसी रीति से प्रकार से अस्मिन जीवात्मने अवधारिते नाम रूप मिथ्या है अधिष्ठान सच्चिद आनंद रूप ब्रह्म ही जीव स्वरूप जीवात्मा जब निश्चय हो जाता है भोक्ता नहीं वास्ती भोक्ता हर है ही नहीं अतः तो सर्वे के साथ आधात्मास होने पर भी भोक्तृत्व तो है वास्तव शुद्ध आत्मा है असंग है, पुटते। तो है। तो है कोई धर्म नहीं है तो नहीं भोक्ता नहीं वास्ती को पी अत्र कोई भी नहीं है शरीर तो ज्वार कुछ फिर शरीर में ज्वर कैसे होगा यही श्रुप में गृहदार ने कहा कि मिछन कब से काम आए भोक्ता कौन है किसकी इच्छा से शरीर के पीछे दुखी हो भक्ता शरीर कौन आत्मानी ज्वर दर्शे थी अहिक आमुस्मिक दो प्रकार संताप कहा था अहिकम चास्मिकम चेव दुख दो प्रकार है अहि दुख हो गया व्याधि काम क्रोधाधि आमुस्मिका ज्वर दिखाते हैं पुण्य पाप दिंता दुख मूस्म भ चिंता नैनं चिंता मुस्म भय पुण्य पाप दिंता हमुष में कम दुख भवे हमुष्मो के लिए दुख आगे नरक का करेगा ताप कर्म क्यों किया पुण्य कर्म क्यों नहीं किया ऐसी चिंता है मरते समय जीव को चिंता होती है किम हम पुण्यम ना करवम किम हम पापम करवम मरते समय बड़ा कष्ट होता है अमता पश्चाताप करता है तो क्यों पाप जीवित रहते समय जो समर्थ है तब तो, तो अपने किसको मानता नहीं कहो शास्त्र है क्या पुण्य है क्या पाप है क्या धर्म हम नहीं मानते बहुत कहेंगे कुछ ना कुछ करता है जितने जो कुछ करे जब मरते समय आएगा तब तो थोड़ी बुद्धि होती है समझता है मेरा जीवन बर्बाद कर दिया पुण्य कर्म क्यों नहीं किया इतने पाप कर्म क्यों किया बड़े कष्ट होता है किन्तु ज्ञानी को ताप नहीं होता है इस रुचि में कहा गया प्रथम अध्याय में योगानंद अध्याय में कहा गया है चिंता नैनम नपेदी ज्ञानी चिंता न तपेदी चिंता अज्ञानी को पुण्य कर्म क्यों नहीं किया पाप कर्म क्यों किया, बड़ी चिंता होती बड़े हो कष्ट होता है वो कष्ट तो स्वयं अनुभव करता है किसको बोल नहीं सकता है ना कर्म कर सकता है मरते समय में बड़े कष्ट है इधर शारीरिक कष्ट है उधर मानसिक चिंता बहुत दुख है और राग आसक्ति है तो पुत्र धन संपत्ति उसको छोड़ के जाता है वो भी कष्ट है बहुत दुख होता है मृत्यु समने के पहले मरते समय तो बहुत कष्ट है बहुत सहसा विचुद करे एक साथ जिसको कोई बिछुद एक बार हुआ तो जानता है क्या उसका आनंद है चौबीस घंटा तो धम धम धम धम चलता रहेगा कष्ट और सहसु के साथ दें जैसे होगा मृत्यु के समय तो बहुत कष्ट होता है इसलिए मृत्यु से सौ लोग डरते हैं छोटे बच्चे ही मृत्यु से डरते है गिरा देने के डरते हैं मृत्यु से भय सब लोगो मृत्यु से भय करते बहुत कष्ट होता है आम मृत्यु के पहले को चिंता होती है किन्तु ज्ञानी को चिंता नहीं है अनुस्म को कष्ट नहीं है ये प्रथम अध्याय में कह दिया है तब प्रथमाध्याय निरूपित है चिंता का अभाव चिंता न्ञानी न आरब कर्म विषय चिंता नगामी कर्म विषय चिंता भवत्यविश्य आरब्ध कर्म विषय जो कर्म किया है उस विषय की चिंता नहीं होती जो प्रारब्ध कर्म में भोगना होगा उसकी चिंता नहीं करेगा किन्तु आगामी कर्म विषय चिंता आगामी कर्म ज्ञान होने के बाद कर्म पुण्य कर्म पाप करे पुण्य कर्म करे पाप कर्म नहीं करे ज्ञान होने के बाद वही चिंता न करेगा तो क्या जीवन मुति क्या प्राप्त करेगा वो तो यही चिंता करेगा ये आगामी कर्म ज्ञान होने के बाद शरीर से जो कर्म होते हैं वो कर्म पुण्य हो पाप नहीं हो वही चिंता करेगा ऐसा शंका कर्ण पर उसका उत्तर देते हैं है तद्यथा पुष्कर पन्ने पुष्कर पत्र में कमल पत्र में जल का संबंध नहीं होता है इस प्रकार ज्ञान में शरीर मन इंद्र आदि के द्वारा होने वाले पुण्य पाप कर्म का संबंध नहीं होता है ऐसे में कहा गया इत्यादि सूचा ज्ञानी नी सप्तमी तो तो ज्ञानी नीकार ज्ञानी नी आगामी कर्म संबंध निराकरण आगामी कर्म संबंध का निराकरण किया तद विषय चिंता ना उसकी चिंता ही नहीं उसे सर्वे से कर्म होने पर भी नहीं वह किंचित करो युक्तो मन नहीं चाहव तो जानता मैं कुछ नहीं करता हूँ जैसे नाहभागी तो कहेंगे हफ्ता तो भी सही मान लो न निबद्य तो सर्वराज्य से कुछ होने पर भी वो नहीं मानता मैं करता हूँ कर्म अकर्म या पश्चिम अकर्मणी च कर्म य कर्म में अकर्म दिखता है सर्वराज्य से कर्म होता है आत्मा में कर्म नहीं है इसलिए आगामी कर्म की चिंता ज्ञानी में नहीं है कहते तो है यथा तथा यपेस्मण पाश्लेश्षण वेदना दुर्धम आगा कर्मु श्लेशण बुधे कर्मुशेषण यथा अपाम अश्लेषण कमल के पत्थर में जलों का अश्लेषण सा, श्लेषण श्लेषालिंगन से बनता है लिप्ट कर्ण को संबंध नहीं होता है संयोग नहीं होता है तथा तो वेदना दुर्द्धम बुद्धे आगामी कर्मण अस्लेशनम् अश्लेषण ज्ञान के पश्चात जो कर्म होता है सर्व इंद्र आदि के द्वारा बुद्धे ज्ञानिन कर्मण अश्लेषण कर्म का अस्लेशन संबंध नहीं होता है ऐसे सूत्र में कहा गया यथा तथा हो इस लोक में द्वितीय पाद क्या है कि द्वितीय पादी में कितने शब्द पद है पहला पद क्या है है तो, क्या क्या भी होती किसका अपाम क्या रुपये अपाम आगे अश्लेषण तथा तद्यथ सी काोतम प्रदूत एव हसर्वे पापम प्रदूयते संचित कर्म विषयापि चिंता ज्ञान न्या संचितकर्म अनेक जन्म के संचित कर्म बहुत अनादिकाल से बहु जन्म हो गए गये संचितक बहुते उसको भोग करे तो कितने समय लगे अनकोटिजन्म के कारणभूत संचितकर्म तत्व तो माया किंतु उसकी चिंता भी ज्ञानी के नहीं होती श्रुति में कहा गया सब कर्म नष्ट हो जाते हैं तद्यथा इसी का तुलम इसी का मूंज में सूक्ष्म और कोम्रुल तूर, अग्नि में डालो एकदम हो जाएगा कुछ भी राख भी नहीं लिखेगा प्रद्वे तो नष्ट हो जाता है एवं हाष्य सर्वे पाप मान ज्ञानी के सब पाप पुण्य पाप भस्म हो जाते हैं श्रुति अवस्टम्भ है को आश्रय करके कहते संचित कर्म में विषय चिंता ज्ञानी के नहीं है अनेक जन्म के कारण भी संचित कर्म है उसकी चिंता करेगा ऐसा नहीं सब नष्ट हो जाते हैं इसी का तृणतूल से क्षण आता क्षण तथा तथा भवति वे भवति वेदनात् वेदनात् इसी का तुलस्य। इसी का तीर्ण के अंतर्गत तुल तुल रहता है अत्यंत कोमल सूक्ष्म है क्षण से वन के द्वारा दाह हो जाता है तथा तो संचित कर्म्य तृतीय पद श्लोक का क्या है तथा तो संचित कर्मय कितने पद है द्वितीय पद क्या है संचित कर्मचित तथा तो संचित कर्म अस् असया ज्ञानी संचित कर्म वेदना दग्धम होती ज्ञान से दग्ध हो जाता है जैसे इसी का तीन का तूला वही के द्वारा एक क्षण में दग्ध हो जाता है नष्ट हो जाता है इसी प्रकार अस्य ज्ञानी संचित कर्म वेदना दग्धम होती नष्ट हो जाता है भवति वेदना उक्तार भगवत तो थी। से भगवत वक्यम भी प्रमाणय इसे अर्थ में भगवान श्रीकृष्ण का वाक्य भी प्रमाण करते हैं यथे यथे ध्यान भस्म सात गुरुतेर्जुन भूते ज्ञा सर्वकर्मा तथा तथा यहांशी भस्मसा कुरते हे अर्जुन तथा ज्ञानासर्वकर्मा भस्मसा कुछ समिध्व अग्नि इंधि धातु करने बनेगा समी दु ऐसी प्रज्वलित अग्नि प्रज्वलित अग्नि है सी भस्म कर देता है एक अवय अग्नि भस्म सात में क्या सोचा लगा सात बनाने के लिए प्रत्येक के लिए कोई मालूम है किसको लघुक में विभाषा सात का भस्म सात पूरा भस्म कर देता इसी प्रकार तथा ज्ञान अग्नि ज्ञान रूप अग्नि सर्व कर्माणी भस्म सात सब कर्म को भस्म कर देता है ज्ञान रूप अग्नि रूप तो। एंसी शब्द का द्वितीय वो चुना है एधांशी यस्य यस्य भावो इध इधि यहांसी यंकृत भाव बुद्धि लिप्यते हवा की सीमा लोकान् नीति न निबध्यते यंकृत भावो ना बुद्धि न लिप्यते हि न हम तिपध्यते अहकृत अहंकार देह में अहम बुद्धि नहीं है बुद्धि लिप्त नहीं होती है तो ज्ञान होने के बाद स इमान लोकान हक ये नहीं कि सब लोग को मारेगा ऐसा करने पर भी न हनते न मारता है न कोई मरता है उसके अहंकार अहम आहं बुद्धि होने पर ही सब कर्म का संबंध है तो उसमें ऐसे बुद्धि लिखता नहीं हो अहंकार नष्ट हो गया तो कुछ भी कर्म करे न पाप पुण्य का संबंध है इसके लिए प्रमाण हो श्लोक के तृतीय पद में तृतीय पाद में कितने पद है पाँच पांच। पांच। पांच। है तो दो पद हो गया इमान लोकानु दो पद सौ अस्मिने एवार्थे न मातृवधे न पितृवधे न सेहे न भ्रूण हत्या चक्रुष् मुखा नलंबे कौशित कीक्यम अर्थता पठसी कौशित मातावध महा पितृवध न सुवनाचरी अक्रुष पाप नहीं होता है न पाप नहीं करता मुकाम नीलवा नील भी नहीं होता है मुख से नील कांति नष्ट नहीं होती मतलब मुख भी शांत रहता है एक कुछ भी पाप ज्ञान करे कुछ उसका परिवर्तन नहीं होता है ना पाप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं है के को तो अर्थ से पढ़ते हैं माता पित्रोध हस्ते यम माता पित्रोध हत्या नदी दिशम श्यति मुख माता सिंह मुखकाश्योध भ्रुन यदि कर्म हो तथा न मुक्ति इसे पाप करे भी यदि ईद समापम हो तो भी मुक्तिम न नाशे पाप पाप मुक्ति को नष्ट नहीं करता मुक्ति अवश्य है ज्ञान होने पर उसके मुख कांति भी नष्ट नहीं होती है चन इतम पदम श्रुति में करते है नीलमित कांति मुख की कांति नष्ट नहीं होती है दुख चार प्रकार जोर कहा चार प्रकार चतुर्विध चतुर्विदेक किसका विभाग का ंद है कहा विद्यानंद दिद्ध चार प्रकार है विद्यानंद दुखा भाव काम प्राप्त प्राप्ति चार प्रकार विद्यानंद का विधाता कहा एक हो गया दुखा भाव आगे कहते हैं दुखा भाव उक्त चातुर्विद्या मत द्वितीय प्रकार मा चार प्रकार विद्यानंद में दुखा भाव प्रथम प्रकार हुआ दित्य प्रकार सर्व काम की कहते अभी दुखा भाव देवादे सर्व कामता सर्वान्माप्वामृतो भवीखा दुखा भाव सर्व कामाप्ति री रिता ज्ञानी की सर्व काम प्राप्ति कही गई दुखा भाव अमुश दोनों प्रकार दुख का भाव का प्रतिपादन कर दिया और सर्व कामाप्ति भी कही गई सर्वान कामान अशो आप ही अमृत अभवत सब काम भोग्य वस्तु को प्राप्त करके मुक्त हो गया ऐसे कहा गया श्रुति में इरिता है के द्वारा कहा गया सर्व काम थी अस्मिन ऐतरे श्रुति वाक्य अर्थ तठती ऐतरे श्रुति वाक्य के पढ़ते सर्वान्न का अमृत भवत् अर्थ से पढ़ा सब काम्य वस्तु प्राप्त कर ले चाहे ज्ञान होने पर स्त्री अज्ञानी जक्ष ज्ञानीर्वा अज्ञानीवा वयस्वा नोपजन स्मरन इदम शरीर रम मण स्त्री भी तो ज्ञाती भी स्मरण ऐसा है सूच में है ज्ञाति भी ज्ञान के द्वारा जक्षण हसन क्रीड़ा खाते हुए क्रीडा करता रमण करता स्त्रियों के साथ यानों के ज्ञातियों के साथ वयस्य बंधु के साथ है। वो ज्ञानी पास है अज्ञात नहीं है तो अर्थ से कहेंगे तो वो हो जाएगा ज्ञानी अज्ञानी वयस्य बंधु के साथ इधम शरीर न स्मरण उपजना है इस शरीर को कहा तादात्मिक नुक्पन्न होता है स्त्री पुरुष के संबंध से उपजना यह इस शरीर इसका स्मरण नहीं करता हुआ रहता है ज्ञानी ये छांदे गोपनिषद आया उसको पढ़ते अर्थ से जक्ष क्रीडन प्राप्तः प्राप्तः क्रीडन तरीहि तरीहि शरीरं शरीरं प्राणः प्राणः रिप्राशेतरी शरीर न स्मरेत प्राण कर्मण जीवे, जीवे, जीवे दिव्य तरीहि क्षण जक्षण हसन क्रीडन भक्षण अर्थ ने हसता हुआ खाता हुआ क्रीडा करता हुआ रती प्राप्त करता हुआ स्त्रियों के साथ क्रीडा करता है यान से तथा इतरों के साथ वैसे बंधु ज्ञातियों के साथ रहते हुए शरीरम न स्मरित ज्ञानी सदैव का स्मरण नहीं करता है उसमे अभिमान कुछ नहीं सर्वस्मरण नहीं करता अपने स्वरूप में रहता हुआ मुक्त अवस्था में है प्राण इम अमुम जीवित उसको प्राण जीवित के प्रार्ध कर्म से प्रार्ध कर्म है तो प्राण जीवित रहेगा प्राण उसको जीवित रखता है वो सर्वस्मरण कुछ नहीं करने पर भी प्रार्ध कर्म से रहता है शरीर बाकी ऐसे जिससे किसी प्रकार रहता है वो उसको कोई सुख सर्व काम प्राप्ति सर्व सुख प्राप्त त्रव तैत्श्रुतिवाक्यम अर्थत पठति तत्तर उपनिषद वाक्य है। उसको पढ़ते अर्थ से जन्म जन्म वर्तन्ते वर्तन्ते भोगा सर्वा काम सहनोति नान्यवन्म कर्म भी वर्तंते श्रोत्रि भोग जन्म वर्जिताजिता सर्वान कामान सह अपन सब काम्य वस्तु एक साथ ज्ञानी प्राप्त कर लेता है न अन्य वत जन्म कर, कर्म भी अन्य वत के समान जन्म कर्म भी स न जन्म प्राप्त करेगा कर्म के साथ इससे ऐसा नहीं है ऐसे रहते हुए सब काम्य वस्तु प्राप्त कर लेता है भोगा भोगा भोग श्रोत्रिय वर्तनते युगपत कर्म वर्जिता भोग श्रोत्रिय वर्तनते सब भोग प्राप्त है क्रम वर्जित एक साथ क्रम से नहीं श्रोत्रिय ज्ञानी में है इसे तैत्र उपनिषद वाक्य है शंका कहते नन कर्म फल भोग अंगीकार जन्मा भी प्रसज्य था कर्म फल का भोग माने कि तो जन्म भी हो जाए इस आशंका कर्म से, से कहते नान्य अवध जन्म कर्म भी अन्य अज्ञानी के समान जन्म कर्म प्राप्त नहीं करता है ज्ञानी तो ज्ञान से संचित कर्म नष्ट हो गया जन्म आदि नहीं सब भोग्य प्राप्त है ज्ञान है ना संचित दग्ध तार संचित कर्म दग्ध हो जाने से अज्ञ के समान जन्म नासी अज्ञानी का तो जन्म ही ज्ञानी का जन्म नहीं होगा हो। इधानी तैतरी बृहदारणिक वाक्य संक्षिप्त अर्थ का पटती तैतर उपनिषद में बृहदारणिक उपनिषद में आनंद से मीमांसा विचार हुआ जितने मर्त्य बढ़ते में सौसे आनंद है वो ज्ञानी को प्राप्त है विषय के बिना उससे सौ सो गुना आनंद बढ़ते बढ़ते ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी के आनंद तक बहुत आनंद है सौ सौ बढ़ते बढ़ते ज्ञानी के सौ प्राप्त है ये आया विचार तो यहाँ मानुष्य काम मनुष्य लोक में सौ से भोग किसको प्राप्त होता है उसे सूत्र में कहा गया उसको अर्थ से पढ़ते हैं। युवा रूपी च विद्यावान युवा दृढ़ चित्तवान्तवान सैन्योपेता सर्वृथ्वी सैन्योपेता विद्दूर्ण प्रपाल विद्यापूर्णय का युवा सैत साधु युवा युवा का अवस्था में ही भोग कर सकता है युवा से आत रूपवान भी हो और हो तो दुख होगा और युवा हो रूपवान हो विद्वान नहीं हो मूर्ख हो तो भी दुख होगा विद्यावान हो और रोग हो गया तो भी कष्टवान नहीं रोग हो और चित्त दृढ़ चित्तवान निश्चय करने वाला ही भोग करने के लिए दृढ़ निश्चय ही और सब होने के बाद भी सार्वभौम राजा होनी चाहिए सार्वभूमिका ईश्वर एक राज्य के राजा हो जाए तो भी अन्य राजा से भय रहता है उसको आनंद प्राप्त नहीं होता है सैन्य सब है सर्व पृथ्वी सारा पृथ्वी का ईश्वर हो और सारा पृथ्वी में दुर्भिक तो पालन करने वाले को कष्ट होगा या नहीं वित्त पूर्णाम धन से पूर्ण सारा पृथ्वी को पालन करता सार्वभम राजा वो जो राजा है वो एक मानुष्य लोक में आनंद को श्रेष्ठ आनंद कहा जाएगा उससे क्रम से आगे आगे, आगे आनंद अधिक है ओम। विद्यावान, जीवो वो जितने आनंद प्राप्त करता है सार्वभम राजा इस युवा अवस्था में रूपवान विद्यावान जीवो इत्यादि होने आरोप वो सब आनंद ज्ञानी को प्राप्त है सूची में कहा गया नार्वभौमा भी हिरण्य गर्भा जीवनिष्ठान आनंदा केवल सार्वभौम के आनंद नहीं उसे सो सो गुण बढ़ते बढ़ते हिरण्यगर्भ में सबसे अधिक आनंद है वो जितने आनंद है सब ज्ञानी में प्राप्त है कथम ज्ञानी में संभव ये शंका करना पड़ो कहते सर्वेशा आनंदा नाम ज्ञानी ना अवगत ब्रह्मांस संभव है त्या जितने आनंद है ज्ञानी के द्वारा अवगत साक्षात्त है ब्रह्म और ब्रह्म का अंश है आनंद से मात्रा में उपजीवंती ब्रह्म ही आनंद उसके अंश रूप ही सब आनंद इसलिए ज्ञानी को ब्रह्म साक्षात्कार होने से आनंद रूप ब्रह्म प्राप्त होने पर सर्व आनंद उसको प्राप्त है, है सर्वे मनुष्य संपन्नृत भूमिपन्न भूमि यमांदम्वापनोति योति ब्रह्म विच तमश्नुह्म विच तमशु संपन्न तृप्त भूमि यमानंदमोते ब्रह्म विच तमशु सर्व मनुष्य के ही भोगे ही संपन्न तृप्त भूमि पर यम आनंद अवापनोति तम ब्रीच मनुष्य के भोगे संपन्न मनुष्य लोक महे वाले जितने भोग्य वस्तु सबसे युक्त हो तृप्त है भूमि पर भूमि राजा है तृप्त है सब भोग्य प्राप्त है जो आनंद को प्राप्त करता है ब्रह्मवीत उसको भी प्राप्त करता है सब आनंद उसमें अंतर्भूत है तो, पन्न श्र्युभूमिपनंद्रहिश तमश